भगवान धनवंतरी जी महाराज कहते हैं हे भूतेष मदार का दूद एक प्रष्ट अर्थात 4 शेर तिल का तेल एक प्रष्ट अर्थात 4 शेर मैंसिल काले मिर्च तथा सिंदूर एक एक पल अर्थात 8 8 तोले का भार बराबर चूर्ण बना कर तावे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा लें स्नहि कादोध और सेंधा मिलाकर उसका तो सूल रोग दूर हो जाता है। त्रकटु, त्रफला, नक्त, तिल का तेल, मैंसिल, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, संखनाबी और चंदन को एक में ही घिसकर बनाई गए वट्टी से नेत्रों में अंजन लगाने से पटल, काच, पुष्पता तीमर आदि रोग दूर हो सकते हैं। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण स्वास्थ रोग का बना सक होता है। मधु तथा सिंधा नमक से मिश्रित पिपली और त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों को उत्पन्न होने वाले ज्वर, स्वास्थ्य तथा पीनस के विकार को दूर करता है। देवदार वृक्ष के छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र में भावना देकर सिद्ध हे रुद्र त्रिपले केतकी हल्दी आमला तथा वचा को दूध के साथ पीसकर अंजन बनाना चाहे, इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं काक जंगा तथा सहजन की जड़ मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही विनाश होता है 186वां अध्याय प्रमेह मूत्रेन्द्रौद सरकरा गंडमाला भगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान भगवान श्रीहरि ने कहा है शिव मधु के साथ गुडूची का रस पीने से प्रमेह रोग नष्ट हो जाता है। गोहालिका की जड़ को तिल दही तथा घी के साथ पान करने से यह वस्तुभाग में अवरुद्ध मूत्र को बाहर करता है। काले नमक के साथ इस जड़ का पान करने से हिचकी रोग भी दूर हो ज गोराक्षर्ण अर्थात गोखर मुंडी तथा करकटी की जड़ को शीतल जल के साथ पीस कर तीन दिन पीने से ही सरकरा नामक रोग नष्ट हो जाता है ग्रीष्म काल में मालती की जड़ को भली भांति कर सरकरा और बकरी के दूध में पीने से मूत्र निरोध सरकरा विकार और पांड रोग नष्ट हो जाता है ब्रह्म यष्टि अर्थात ब्राह्मी की जड़ को चावल के पानी में कर तैयार किया गया लेप असाध्य गंडमाला तथा गले गंडकरों को दूर करता है हे रुद्र कारवीर जिसे कनेर कहते हैं उसकी जड़ का लेप तथा सुपारी का लेप भी पुरुषत्व से संबंधित विकार को नष्ट करता है अब मैं अन्य औषधीय योगों को कहता हूं दंती मूल हल्दी और चित्रक के लेप से अंग भंगदर रोग नष्ट होता है हे उमापते हे विश्ववध्वज उष्णुही थोहर सिंहुड जिसे कहा जाता इसके दूध से अनेक बार भावित हल्दी की बाटिका लिप आर्सरों को दूर करता है। घोषापल और सेंधा नमक को पीसकर बनाया गया लिप आर्सरों को नष्ट करने का श्रेष्ठतम योग है। पलास और छार से बने कुआत के द्वारा सौदेश्य ग्रहणाक्त में तीन मिलाकर त्रिकोण का चूर्ण को विनष्ट करता है। ब खूनी अर्श से विनष्ट होता है मक्खन के साथ काला तिल खाने से भी खूनी अर्श रोग नष्ट हो जाता है हे ब्रसवद धजे प्रातः मिश्रित सोंठ के चूर्ण को समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खाने से वह जठराग्नि की वृद्धि करता है सोंठ के चूर्ण को काढ़ा बनाकर पान करने से भी जठराग्नि की वृद्धि भूख बढ़ती है तथा सोकर कंद का रस घृत के साथ पान करने से अति शुदा बढ़ती है 187मा अध्याय आयु वृद्धकारी औषधि के सेवन की विधि भगवान श्री हरि ने कहा कि हे वृषवध्वज रुद्र यदि हा। हस्तिक करण पलाश के पत्तों का चूर्ण करके सौ पल की मात्रा में इस चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर लगातार सात दिनों तक प्रयोग करें तो वह बेद विद्या विसारत संग के समान प्राकृतिक पद्मरा के समान कांडयुक्त तथा सौ वर्ष की आय में भी सोलह वर्ष का नवयुवक बना रहता है किंतु सतत दुग्ध करना अत्यावश्यक मधु और घृत से युक्त दूध का सेवन आयुवर्धक होता है। उपध्वस्त कारण पलाश के चूर्ण को मधु के साथ लेने से प्राणी दस हजार वर्ष की आयु प्राप्त करता है। या योग मनुष्य को बेद बेदांग का ज्ञाता और प्रमादा जनों का प्रिय बनाने में समर्थ हैं। इस चूर्ण का सेवन दही के साथ करने से शरीर वज्र के समान सक्त संपन्न हो जाता है केसर से युक्त इस चूर्ण का प्रयोग करने से मनुष्य हजार वर्ष की आयु प्राप्त करता है यदि मनुष्य इस चूर्ण को कांजी के साथ मिलाकर खाता है तो केशों को शपेदी और त्वचा की झुर्रियों से रहित होकर सौ वर्ष तक वृद्धावस्था से रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है खेद्रस्वादध्वज चूर्ण के साथ मधुका सेवन नेत्रज्योति को बढ़ाता है, जी के साथ इस चूर्ण को खाने से अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, भैंसे के दूध में मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्ण का लेप प्राणी के स्वेद बालों को काला बना देता है, खलबाट के बाल भी इस लेप के प्रयोग से निकल आते है शरीर में लगाने से बाल पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुरियों का प्रकोप समाप्त हो जाता है। इस चूर्ण का मात्र उपचार लगाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरी के दूध में मिलाकर इस चूर्ण को अंजन एक मास प्रयंत्र नेत्रों में लगाने से निर्वाल दृष्टि सफल हो जाती है। श्रावण मास में छिलके से रहित पलाश के बीज को लेकर उसका चूर्ण मक्खन के साथ आधे कर्ष की मात्रा में खाना चाहे भगवान हरे को नित्य प्रणाम करके इस चूर्ण का सेवन करना चाहे हे हरे इसके सेवन के पश्चात जल पीते हुए पुराने साठ चावल का भात पत्थर है इस योग का पालन करने वाला व्यक्ति बढ़ावस्ता से रहित होकर एक हजार व प्रक्षेप नक्षत्र में भंगराज की जड़ को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहे यदि प्राणी कांजी के साथ इस चूर्ण का सेवन करे तो मात्र एक मास में वह बलि पलित रोग से रहित हो जाता है आरोग्यता को प्राप्त करता है इसका बार-बार प्रयोग करने से मनुष्य पांच वर्ष तक जीवित रह सकता है और वहां हाथी के समान सक्त संपन्न हो सकता है हे रुद्र पुख्य नक्षत्र में ही इस औषधि का प्रयोग करने पर प्राणी श्रुतिधर अर्थात वेद वेदांग का ज्ञाता हो जाता है अथवा उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है बुद्धि की प्रकरता के कारण बुद्धि विवेक में अधिक सामर्थ्य आने के कारण वह समस्त वेद शास्त्रों के तत्व बुद्ध का ज्ञान सहज रूप से समझ सकता है, उसके बुद्धि इतनी कुसाग्र और निर्मल पवित्र हो जाती है, कि गहन से गहन अध्यात्म विद्या, अध्यात्म शास्त्रों का जो स्त्रहष्ट है, जो सार है, उसको समझने में, उसको सहजता प्राप्त होती है, आसानी से वह उस ज्ञान को, उस विद